विक्रांत ने फिर बड़ी स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए कहा देखो हम लोगों ने कई सारे क्राइम केसेस सॉल्व किए हैं और हम ये अच्छे से जानते हैं कि किसी भी इंसान को यूं इस केस में जैसे मारा गया है उस तरह से मारना कोई आसान काम नहीं है ऐसा करने के लिए खूनी का निश्चित रूप से मानसिक रूप से बीमार होना जरूरी है तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि इस केस में किसी टीम का इन्वॉल्व होना बहुत मुश्किल है वास्तव में इस केस में कोई टीम नहीं इन्वॉल्व बल्कि ये सब अकेले केशव ने ही किया है फिर विक्रांत ने आगे सवाल किया अगर वाकई में ये सारे मर्डर किसी टीम द्वारा किए जा रहे थे तो फिर ये बताओ कि केशव का के गाजियाबाद छोड़कर जाने के बाद मर्डर होना बंद क्यों हो गया हम्म, ठीक है हर्षित ने कुछ देर तक सोचने के बाद कहा चलो मान लिया कि केशव पंडित ही कतिल है लेकिन फिर आप डेविल मास्क को कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो तो हर्षवर्धन के फ्लैट से मिला है ना और ये भी कंफर्म है कि का तो हम हर्षवर्धन को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते है कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला है की जिससे ये साबित हो सके हर्षवर्धन ने उसे पहना था मतलब मास्क में हर्षवर्धन का कोई डी एन ए का सैंपल नहीं मिला है। और दूसरी चीज ये भी मत भूलो कि जब हर्षवर्धन क्लिनिक गया था उसी टाइम डेविल केस के आखिरी विक्टिम का मर्डर हुआ था और फिर हर्षवर्धन की भी मौत वही क्लिनिक में हो गई थी अब उसके पास अपना मास्क साफ करने का टाइम था और दूसरी बात अगर उसने मास्क पहनकर विक्टिम का मर्डर किया था तो फिर आखिरी समय में ये मास्क हर्षवर्धन के पास से मिलना चाहिए था जबकि ऐसा नहीं हुआ मास्क हर्षवर्धन के फ्लैट से मिलाया और ये सब केशव ने किया है उसने जानबूझकर मास्क हर्षवर्धन के फ्लैट पर ले जाकर रख दिया ताकि कभी भी अगर किसी को डेविल केस के बारे में पता चलता है तो शक हर्षवर्धन के ऊपर ही जाए केशव ने यह सब हर्षवर्धन की मौत के बाद किया था और फिर जब बाद में केशव की पत्नी किरण को डेविल केस के बारे में पता चला और उसे केशव पर शक होना शुरू हुआ तो फिर उसने अपनी पत्नी को भी मार डाला विक्रांत ने चेहरे पर बड़ा सीरियस भाव लाते हुए कहा अच्छा रोही ने फिर कुछ देर तक सोचते हुए कहा लेकिन अगर ऐसा है तो फिर गाजियाबाद के बाद केशव ने और मर्डर क्यों नहीं किए आपके अकॉर्डिंग अगर वो साइको था तो फिर उसको तो अब तक लोगों को मारते रहना था हम्म ये सवाल अच्छा है विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा तुमको याद है जब मैंने नंदू से केशव के बारे में पूछा था तो उसने क्या कहा था उसने कहा था कि केशव कॉलेज के दिनों में बहुत शांत रहता था वो सबसे अलग थलग रहता था और कॉलेज में लड़के उसे बहुत परेशान भी करते थे लेकिन तुमको याद है जब हम लोग इस केस के सिलसिले में पहली बार केशव से मिले थे तब वो कितना ज्यादा बोल रहा था तब वो मेरी कितनी तारीफ कर रहा था और कैसे खुद को बेकसूर साबित करने में लगा हुआ था फिर विक्रांत ने अपनी भॉएं टेढ़ी करते हुए कहा दरअसल जब उसकी पहली बुक पब्लिश हुई थी जब उसने पैसे कमाने शुरू किए थे तब से उसके नेचर में चेंज आना शुरू हो गया था देखो कॉलेज में वो लड़का मन्नू केशव को परेशान करता था और फिर केशव ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर उसका मर्डर कर दिया यह पहली बार था जब उसने अपने खिलाफ होने वाले ज़ुर्म के लिए कदम उठाया था और बहुत बड़ा कदम उठाया था उसने फिर जब बाद में पुलिस उसके ऊपर शक भी नहीं कर सकी तब उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया वो गाजियाबाद गया कंपनी के काम से अक्सर अलग अलग स्कूल में जाता रहता था और हर जगह वो अपना टारगेट ढूंढता रहता था और सबको उसी तरीके से मारता था जैसे उसने सबसे पहले जामनगर में मन्नू को मारा था वो ये तब तक करता रहा जब तक उसे कोई ना कोई टारगेट मिलता रहा फिर जब वो गाजियाबाद वाली जॉब छोड़कर जयपुर पहुंचा तो वहां पर उसका ऐसे लोगों से मिलना थोड़ा कम हो गया और फिर कुछ दिन बाद ही उसकी बुक भी पब्लिश हो गई और इसी टाइम उसकी मुलाकात किरण पंडित से भी हुई दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और फिर उन्होंने शादी भी कर ली बुक पब्लिश होने के बाद केशव की लाइफ में बड़ा चेंज आया दरअसल पहली बुक लॉन्च के बाद से ही केशव की लाइफ में पैसा अटेंशन सब कुछ आने लगा बुक लॉन्च होना उसके लिए एक तरह उसकी सालों पुरानी मानसिक बीमारी का इलाज होने जैसा था अब वो खुद को समाज के बाकी के लोगों से अलग नहीं समझता था वो भी नॉर्मल लाइफ जीने लगा फिर विक्रांत ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा देखो केशव बचपन से ही ऐसा नहीं था वो बहुत सीधा सादा लड़का था दरअसल वो जब कॉलेज गया और उसके साथ वहां पर जब गलत होना शुरू हुआ तब जाकर उसका दिमाग फिरा पहले तो कुछ दिन तक वो अपनी असल जिंदगी गुस्सा अपनी किताब में निकालता था और पेंटिंग्स के जरिए वो अपने मन की भड़ास निकालता था और ये वही टाइम था जब उसने क्राइम फिक्शन नावल लिखना शुरू किया था और इसी टाइम वो मर्डर करने के अनोखे अनोखे तरीके ढूंढने लगा था फिर बाद में उसने अपने किताबी तरीकों को असल जिंदगी में आज़माते हुए मर्डर करना शुरू कर दिया बाद में जब उसकी लाइफ नॉर्मल होगी तब उसने भी खुद को बदल लिया। लेकिन अभी भी उसे अपने सभी पुराने मर्डर तो याद ही थे और केशव दिमाग से भी मास्टरमाइंड है ये राइटर टाइप के लोग वाकई में बहुत डेंजरस दिमाग के होते भले ही वो पिछले कई सालों से एक अलग जिंदगी जी रहा था लेकिन फिर भी वो अपने जुर्म को छुपाने के लिए भी पूरा दिमाग लगा रहा था अपनी वाइफ को मारना उसका बिल्कुल कॉन्फिडेंस दिखना और फिर जब उसे डेविल केस के बारे में पूछा गया तब भी वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर सब कुछ बता रहा था वो कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा था बल्कि वो तो चाहता था कि पुलिस जल्दी से जल्दी डेविल केस पर काम करना शुरू करे और पुलिस को हर्षवर्धन के घर से यह मास्क मिल जाए ताकि उसके ऊपर किसी का शक ना जाए और ऐसा होने के बाद केशव को एक और फ़ायदा होने वाला था दरअसल अभी तक हमें ये लग रहा था कि केशव ने अपनी पत्नी किरण पंडित का खून इसलिए किया क्योंकि उसे ये पता चल गया था कि केशव डेविल केस में इन्वॉल्व है लेकिन केशव के अकॉर्डिंग जब पुलिस को यह पता लगेगा कि उसका तो डेविल केस से कोई कनेक्शन ही नहीं है तब पुलिस को यह भी यकीन हो जाएगा कि उसने अपनी पत्नी का खून नहीं किया है सर अगर ऐसा है तो फिर हम लोग इंतजार किसका कर रहे हैं रूही ने थोड़ा उत्तेजित होते हुए तेज आवाज में सवाल किया उसे पकड़ के जेल में डालते हैं और केस क्लोज करते वैसे भी वो अब तक हमें बहुत बेवकूफ बना चुका है रूही के ये कहने के बाद मीटिंग रूम में कुछ देर तक सन्नाटा पसरा रहा यहां पर इतनी शांति फैली हुई थी कि डेस्क पर लगे छोटे छोटे पंखों के भी चलने की आवाज साफ सुनाई जा सकती थी सब शांत होकर विक्रांत की तरफ इस सवाल के जवाब के इंतजार में देख रहे थे कुछ देर बाद विक्रांत ने इस शांति को खत्म करते हुए कहा तुम्हारा कहना तो सही है लेकिन अभी ये सब बस हमारा अनुमान है हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है और बिना सबूत के हम केशव का कुछ भी नहीं कर सकते रोही ने फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा हम तभी तो उसे मास्टरमाइंड मास्टर माइंड मर्डर कह रहे उसे अच्छे से पता है कि हम उसके खिलाफ जब तक कोई ठोस सबूत नहीं कलेक्ट कर लेंगे उसका कुछ नहीं कर सकते हम्मत इकट्ठा करने के लिए हम एक काम करते हैं विक्रांत कुछ देर तक सोचने के बाद दोबारा से बोल पड़ा क्या क्या कर सकते हैं रूही ने फिर बेहद उत्सुकता के साथ सवाल किया सीन रिक्रिएट करना होगा चलो अभी चलते विक्रांत ने कहा इसके बाद पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम डेविल केस के के एक-एक क्राइम क्राइम सीन सीन को रिएक्ट करने के लिए अलग-अलग पर जाने के लिए निकल गई विक्रांत के पैर की इंजरी सीरियस होती जा रही थी लेकिन फिर भी वो इसे इग्नोर करते हुए हर क्राइम सीन पर गया वहां जाकर वो बाकी के इन्वेस्टिगेटर्स के साथ मिलकर एक एक मर्डर के प्रोसीजर को समझने की कोशिश करने लग गया शाम के तकरीबन पांच बजे तक ये सब लोग अपना काम खत्म करके वापस पुलिस स्टेशन आए लेकिन क्राइम सीन को रिएक्ट करने के बाद भी इन लोगों को वहां से कोई एविडेंस नहीं मिला जिससे नजर आ रहे थे उधर जब अनुष्का ने केशव के साथ थोड़ा सख्ती से पेश आते हुए उसे इंटेरोगेट करना शुरू किया तो भी केशव कुछ भी बताने को राजी नहीं था पहले तो वो काफी देर तक शांत रहा और फिर बाद में उसने ये कहना शुरू कर दिया कि उसे कई तरह की बीमारियां हार्ट अटैक का खतरा है इसलिए उसे आराम करने दिया जाए भले ही पुलिस केशव के ऊपर कितना भी प्रेशर डाल रही थी उससे कुछ उगलवाने की कोशिश कर रही थी लेकिन फिर भी केशव बहुत शांति से और बड़े आराम से सब कुछ हैंडल कर रहा था इस टाइम उसकी मानसिक स्थिति बहुत स्ट्रांग लग रही थी ऐसे आदमी को तोड़ने के लिए सॉलिड सबूत की जरूरत थी जो की उसके हर जुर्म को साबित कर सके लेकिन उस समय सबसे बड़ी मुसीबत ये थी की किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था की केशव के खिलाफ सुबूत कहाँ से इकट्ठा किया जाए